कठोप निषद यमराज नचिकेता संवाद पर सदगुरु ओशो की व्याख्यान माला प्रवचन नंबर चार भाग एक नास्तिक का सत्य मृत्यु में प्रवेश के पहले थोड़ी प्रारंभिक बातें समझ लेनी जरूरी है पहली बात हमें वही दिखता है जो हमारी वासना में छिपा होता जो मौजूद है जरूरी नहीं कि हमें दिखे हमारी आंख उसी को देख लेती है जिसे हमारी वासना चाहती है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 वो कहने लगे कि जीसस ईश्वर का इकलौता बेटा है मैंने उनसे कहा कि सभी ईश्वर के इकलौते बेटे उन्होंने कहा कि सभी कैसे इकलौते बेटे हो सकते जब भी उस का अनुभव होता है तो हर एक को ऐसा लगेगा कि मैं उसी धारा से आया हूं वही बेटा होने का अर्थ मैं उसी का स्फुलिंग मैं उसी महाज्योति की एक किरण और जिसको भी ऐसा अनुभव होगा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 जैसे बाजार में ग्राहक कम हो और दुकानें ज्यादा हो तो हर दुकानदार दूसरे दुकानदार के खिलाफ हो जाएगा। सब चीजों की कमी हो गई शिष्यों की बड़ी कमी गुरु काफी संख्या में सच तो यह कि शिष्य कोई बनना ही नहीं चाहता असल में शिष्य बनने की झंझट में कोई नहीं पड़ता सीधा गुरु बन जाता